ले कहानी ओके सो घने जंगलों से गुजरता हुआ मैं कहीं जा रहा था जस्ट किडिंग मेरी कहानी शुरू होती है अब एक्शन Oh my God. इसने मुझमे क्या देखिया <laughs> मुझे बुला रही है। तोड़ डालूंगा यहाँ पे हो? <laughs> पे भी हो. <laughs> अरे <laughs> क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहा हूँ मतलब? तो कौन सा किस आई डोट नो यार लाइक दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी ओके okay, चलो बाहर वॉक पे चलते हैं तुमसे तो नहीं होने वाला <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> पता है तुम कितने अच्छे हो हाँ मुझे पता है मैं बहुत अच्छा हूँ मुझे बहुत सारे बंदों ने कहा है <laughs> <laughs> क्या प्लान है आ, तुम्हारे पास जेट है या प्राइवेट जेट है मेरे पास स्पाइस जेट है कम ऑन लेट्स गो टू पेरिस कभी तुम्हारे बाप ने भी पेरिस देखा था पेरिस नहीं टेरिस पे चलो <laughs> टेरिस पे तुमको दूंगा मैं पेरिस का मजा तुम्हें लगेगा कि कैसी है ये सजा <laughs> बर्तन को मैंने कभी अपने हाथों से घसा। घसाई गॉड कंट्रोल लेट्स गो वो देखो क्या लिखा है आ, इवोल, इवोल. नहीं, ये टेढ़ा लिखा हुआ है और मुझे टेढ़ा बहुत पसंद है मुझे भी बहुत पसंद है टेढ़ा <laughs> लगता है जैसे मलाई का पेड़ा <laughs> तमाम शटर टेढ़ाई अपना गो पार्टी करते हैं यहाँ पे पक रहा है अभी माय गॉड कहीं तुमको मुझसे प्यार तो नहीं हो जाएगा शराब तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मेरी दोस्ती नहीं खोना चाहती Oh, thank God. क्योंकि मुझे प्यार हो सकता है कभी भी लाइक एनी मोमेंट कैसे गीला कर दे पता ही नहीं चलता <laughs> oh, मैं बीयर लेता हूं. तो बीयर देना. डीजे yes, okay, <laughs> के अखबार से मैं कह रहा हूँ जब म्यूजिक बजेगा नाचना जो नाचेगा वो शहीद कहलाएगा जो नहीं नाचेगा वो काफुर कहलाएगा यहाँ पर कोई चीज सर्जिकली नहीं होगी वाला ये ये बाबा की करे आगे यू जाना बुरी बात है। <laughs> ये लो या ग्लास से ग्लास <laughs> आप कमाल करती हैं मैं आपसे माफी मांग चुका हूँ अब मुझे छोड़ कि किस के किसके साथ जा रही हैं ये कौन है ये वॉट डू मीन बाय कौन है अगर इस वक्त तुम इतने हैंसम नहीं लग रहे होते तो मैं तुम्हें मुक्का मार देता। अगर तुम इतने हॉट नहीं लग रहे होते तो मैं तुम्हें उठा के फेंक देता। क्या कह रहा है सर जौहर हाँ तुम जाओ कहा जस्ट गो कहा गेट लॉस्ट कहा आप जाए यहाँ ऐसी आप मरो फिर मेरे को क्या है ज्यादा टिकट का पैसा लगेगा मतलब मैं तो फक ऑफ मैन शादी और तुमसे <laughs> कमी नहीं <laughs> चन्ना मेरे आ मेरे मेरे मेरे मेरा मेरा ना मेरा ना चन्ना याच ए फनी सॉन्ग आई एम सो डिप्रेस एंड माई डिप्रेशन स्टार्ट ओ माई गॉड भाभी मैं किसी की भाभी नहीं बहू बनना चाहती हूँ और कितना बहू बनेंगी? बनेंगीज अभी अंकल आंटी अपने कैरेक्टर में रहो और मुझसे प्यार करो लेट्स मुलायजा फरमाइए इर्शाद कामिल खुर्शीद तुमको देखा तो ये ख्याल आया wow. तुमको देखा तो ये ख्याल आया मैं लड़की हूँ फिर भी मुझे दाढ़ी का बाल आया My God, this is so creative. मतलब, खुदर्ज और कितनी खुददार है वो लड़की जो अपनी वैक्सीन तक नहीं करवाती I love such manly मैनली वुमन <laughs> तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं तुम्हारा कोई हसबेंड तो नहीं है, है। चलो चलो let's लेट्स, लेट्स गो एंड मीट हिम खत्म करते कौन है तुम्हारा हस्बैंड My God, आपने दूर से इतनी जबरदस्त सड़क की मारी कि मेरे प्लेट का सारा का सारा हाकर खत्म हो गया की में इतनी ताकत ताकत होती है। की को तुम क्या जानो चुनी कैसी हो कॉर्ग? रोलैंड? यहां अबुन बोला ओ, वो, वो, वो मेरी लेला। ओ, बोली फेकता है, साला। जब भी सच्ची बोलता है उसको झूठ खाने को लगता है रे। एक काम कर उसको बुला होटल में खाना खिला समंदर किनारे ले जा उसको बोल दे समर कि mm. mm. mm. mm. अरे यार इतने दिन से इसके साथ मैंने कभी नहीं किया ये सूरक की मार मार के मेरे नूडल्स भी खत्म कर गया और मेरी भी फूडल जब हम जवा होंगे जाने कहा होंगे लेकिन जहा होंगे वहां पर ओके करेंगे। मुझे बैकस्टेज जाना है कहानी आगे, आगे बढ़ानी है ओ माय गॉड ये तो वही हॉट वाला है कहीं यहां देख ना ले वरना <laughs> उठ जाएगा <laughs> मेरे अरमानों का परिंदा नो लेट्स रन जनाब जोहर हाँ आप कहा थे आपको ढूंढने की माशा कितनी कोशिशें की हमने आप मिले ही नहीं मैं ऐसे नहीं मिलता लेना पड़ता है <laughs> Now tell me, शर्मा कैसी है? जनाब मुझे क्या पता होगा शर्मा कैसी है वो तो ऐसी है लोसी के उस पार रहती हैं। और जब से मुझे बैन किया गया है, मैं तो यहाँ पर लोकल नंबर से मतलब डायल भी नहीं कर सकता हूं मैं। oh ये तो पूरा जब बीमेंट वाला एंगल हो गया मैंने लड़की को हीरो के पास छोड़ा वापस आया तो पता लग उसके पास भी नहीं है कितनी कहानियां तो मतलब नहीं पता नहीं मुझे नहीं पता तुमको नहीं तो फिर जाऊँ सच अग इतना बड़ा सस्पेंस लड़की कहा मिलेगी कहाँ मिलेगी अफकोर्स टेरिस पे यहाँ पर हम लोग पहले मिले थे वाटर बिल्टअप कब आएगी कब आएगी ओ माई गॉड वैसे ही दो साल हो चुके हैं उसको देखे हुए आ मम्मी मैं मम्मी नहीं हूँ वो आर यू कम से कम थोड़ी तो झलक दिखला जा माई <laughs> गॉड एक चीज से दो निशाने दो प्रोमोशन अरे हाफिज सईद सर आप मैं हाफिज सईद सही हूँ मुझे पहचाना नहीं माई oh गॉड इस तरह से दाढ़ी क्यों लगा रखी है शादी को एक साल के बाद डीजे अली को पता चला कि मैं अबे मैं क्या कि मैं लड़की से भी लड़का हूँ मुझे दाढ़ी आती है Oh my God, not again. मैं तो इतने दिन से से से सोच रहा था पहली बार किसी लड़की से प्यार हुआ है and that like, oh my God, कम से कम शेव करके झूठ बोल देती I mean और बस मुझे तभी पता चला कि जिससे मैं प्यार कर रहा था ले देके घूम फिर के मतलब यार वहीं पर बंदा ही मिला यार मुझको जाते जाते मैं गाना गाना चाहता हूँ जिस गाने से आपको पता भी नहीं चलेगा की मैं क्या बोलना चाहता हूँ ओके विंक विंक गे गे गे गेरे गेरे साई बा प्यार में सौदा नहीं <laughs> प्यार में सौदा नहीं <laughs> सिर्फ लॉ <लो... laughs> सौदा ही होता है सौदा ही होता है जैस के नहीं हो बाय तो रोहित नैना से प्यार करता है लेकिन नैना रोहित से नहीं अमन से प्यार करती है लेकिन अमन नैना से प्यार नहीं करता और रोहित से कहता है कि तू नैना से प्यार कर ले तो बेसिकली अमन का दिमाग खराब हो गया है। ये सेम स्टोरी को थोड़ा तो मुश्किल बन जाती है तो एक बार सब्सक्राइब ने लाइक से बोला कि लाइक से प्यार मत करो सब्सक्राइब से प्यार करो तभी शेयर ने बोला की मुझे भी तो शेयर कर लो तभी इन तीनों को लगा कि तीनों चीज एक साथ कर लोगे तो बेसिकली सबका दिमाग खराब है मेरा भी थोड़ा सा खराब है सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर